श्रीमद्भागवत महापुराण देहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन शौनकुवाच कपिलख्याता भगवात्म जात स्वयं अज साक्षा आत्मा प्रज्ञप्त नृण नश वर्षण पुंसा वरिमृ सर्वोगीना पूरित तो विस्तृत भगवान तान बेतन दुखी सोनक जी ने पूछा सूर्य तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं तथापि इन योगी प्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त ही नहीं होती सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है प्रीता सुच दूर जी कहते हैं मुने आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषय प्रश्न किया तो शिव व्यास जी की सखा भगवान मैत्री जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे मैत्री उवाच पितरी प्रस्थितरण्यम मात प्रिय चुकी तस्म बिन्दुरे वासे भगवान्कल किल तमासीकर्माण तत्वग्रदर्शनमसुतु धा संस्मती वच श्री मैत्रेजी ने कहा विदुर्जी पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल की माता का प्रिय करने की इच्छा से उस विन्दु से तीर्थ में रहने लगे एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा देवहुतिर्वाच निर्विण्दितम भूम न स इंद्रिय दर्शण येन संभाव्यम प्रपन्ना सोंधस् दुष्पारगचन्म्ते लि तदनुग्रहा देहूति बोली भूमन प्रभो इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है इसी से अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं यद्यो भगवान पुनसाम ईश्वर ओ वही भगवान किल लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य अथ मे देंवोहम्रुम तमर् योग ग्रहों तस्मिन् सहति आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञाधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं, देव इन देह गेह आदि में जो मैं मेरे पन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है अतः आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिएम शरण्यम स्वित संसार तरो कुठारम जिज्ञास प्रकृतियमा सिद्धर वरिष्ठ आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ आप भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं मैं आपको प्रणाम करती हूँ मैं एते स्वतुर्मी ध्यानता श्री मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार माता देवहूति ने अपने जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उनकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक मतो ने श्रेयसायमे। अत्यंतो अत्योपरपरती तमीम ते प्रभक्षाचं पुराण घे ऋषी शोतुका योगं सर्वाग्नपुणम भगवान कपिल ने कहा माता यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारदाद ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था वही अब मैं आपको सुनाता हूं चेत ख मुक्त मरोक्तम बंधाय रतम वापु मुक्त अहम ममाभिमान काम हो भाज फिर बन वीतम शुद्धम दुखम असुखम समम इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है जिस समय यह मन मह और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है तदा पुरुष आत्मान केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योहती अड़िमाखंडित ज्ञान वैराग्य वैराग्युक्त भक्ति प्रकृतिं युक्त तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन सुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है नुज्यमया भक्तिया भगवतीखिलामने स दिशोस्सी शिव पंथ योगिना ब्रह्म सिद्ध प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कव विदु सामुस्मोक्षरम पृत योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है विवेकी जन संग या आशक्ति को ही आत्मा का अछेद्य बंधन मानते हैं किंतु वही संग या आशक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है तिथिक्ष कारुणिकादेनाशत्रव शांता मैं नंडेन भावन भक्ति कुवती ये दृढ़ मत तक तक स्वजन बांधवा मदाश्रया कथा श्रृण्वं कथय तपनते विभास्तापादान मदगत चेत जो लोग सहनशील दयालु दे समस्त देहधारियों के अकारण हितु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं जो मुझमें अनन्य भाव से तुल प्रेम करते हैं मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रह मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझमे ही चित्र लगाए रहते हैं उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं ना ये हिते साधव साध भी सर्व संग विजिता संगस्ते स्वते प्रार्थ्य संघ दोष हराहिते मम कथा साधी ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषो को हर लेने वाले हैं सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती है उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है भक्त्या पुमांजात विराग ऐन्द्रिया दुष्टस्रुतान्मद्रचनाचित चितौ ग्रहणे योग यतिश्यतेमाग असाँ प्रकृतिर्गुण ज्ञानन वैराग्य प्रजि योग मय्यर्तया च भक्तियां प्रत्यात्मा वरु फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से योग से और मेरे प्रति की हुई सुजन भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है देहुते भक्ति के दृशे मम गोचरा निर्वाण मंजसा न सुनवा अहम यो योगो भगवद्भाणो निर्वाणात्मन कति स्वयोजितवबोधनम देवहूति ने कहा भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं निर्वाण स्वरूप प्रभो जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेचने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है वह वा आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग है यथा हम मंदिर हरे सुखम बुद्धे दुर्बोधम योदनुग्रहात हरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकू मै त्रिवाच वि कपिलो नायम यत् यदि सांख्यम प्रोवाच वही भक्तिविधान योग श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जय जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमर आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का जिसे सांख्य कहते हैं उपदेश किया साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया श्री भगवान वाच देवानाम देवा गुणलिंगाणुश्रविक कर्मण सतकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तो अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धे घरीयस जरियतिया शीयाकोशीर्ण मनलो यहाँ भगवान ने कहा माता जिसका चित्र एकमात्र जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्री एवं ज्ञानेन्द्रीय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है वह मुक्ति से भी बढ़कर है क्योंकि जठनानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है नैकात्मतांबे सृहियंति के चिन्ह मत्द सेवारता मदीहा ये न्यो नो भागवता प्रसज्य सभाजी ये मम पौरुषाढ़ी वदन्ति मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं मेरे साथ एक ही भाव मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते माँ वे साधुजन जन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायत रहते हैं दर्शनीय दर्शनी विलासहाितम सुत हितात्मनोित प्राणाश्च भक्ति मे गति मन प्रयुक्त दर्शनी अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुरी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिया फस जाती है ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है अथो विभूति मम माया विन ऐश्वर्याष्टागमनो प्रवृत्त श्रिम भागवती न करे परेतुके नमत्परा शांतरूपे देवमिष्टम अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्टदेव हूँ वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुँच किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हीं मेरा चक्र ही गृह सकता है इमं लोकम तथेवामू आत्मायनम आत्मा अनुजे चेहराय पचवो गृह विसज्य सर्वनयाच मे विस्व मुखम भजन तन्य भक्तिया माताजि जो लोग यह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं उन सबको और अन्यान्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ न्य्र मद्भगवत प्रधान पुरसेशराथ आत्मन सर्वूता तीव्रम निवर्तते मद्भयाद्वाति सूर्यस्तपति मद्भयाथ वर्षतिन्द्रो दहते निर्मृतुच्चर मद्भयाथ मैं साक्षा प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता मेरे भय से यह वायु चलती है मेरे भय से सूर्य तपता है मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्ति योगेन योगिना पाद मूलं बे कुतो दमूल प्रवेश भयोक निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति मनोमयर्पित स्थिर योगी जन ज्ञान वैराग्युक्त भक्ति के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्र उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायाम तृतीय स्कंधे काफिले योपाख्या